नोशो टॉक अजुन चेत गवार नंबर फाइव क्या सोवे क्या सोवे तू बा चाला जात बसंत क्या सोवे तू बारी चाला जात बसंत चाला जात बसंत कंतना घर में आए दृघ जीवन है तोर कंत बिन दिवस गवाए गर्व गुमानी नारी फिरे जो बन की माती खसम रहा है रोटी नहीं तो पठवे पाती लगे ने तेरो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 क्या सोवे तू बाबरी चला जात पसंत जो जो सूखे ताल त्यो त्यो मीन मलीन जो जो सूखे ताल है त्यो त्यो मीन त्यो त्यो मीन मलिन जेठ में सुख्यो पानी तीनों पन गये बीती भजन का मरमन जानी कबल गये कुमलाय हंसन किया पयाना मीन लिया को मारी ठाव ढेला चिरहाना जो जो सुखे ताल है जो तो जो तो मीन मलीन ऐसी मानुष देह है वृथा में जात अनारी भूला कौन करार आपसे काम बिगारे पलटू बर साओ मास दिन पहड़ी घड़ी पलचिन जो जो सुखे ताल तो नीन मलीन पिया को खोज न मैं चली अपुई गई हिराय को खुज मैं चली अपुई गई हिराय अपुई गई हिराय कवन अपह संदेशा जेकर पिया में ध्यान भई वो पिय के भेषण आगे माही जो परी सो अग्नि व जावे भंगी कीट को बेटे आपूसम सम बनावे पिया को खोज न चली अपू गई हीराय सरिता बह गई सिंधु में रही समाई शिव शक्ति के मिले नहीं फिर शक्ति आई पलटू दीवाल कहा मत को झाकन जाय पिया को खोजन मैं चली अपू गईरा अपई गई, गई साहते फसल गुल है जवानी क्यों न जिसने मैं हो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 संसार के विरोध का कारण प्रेम नहीं है संसार के विरोध का कारण है कि संसार प्रेम के लिए उपयुक्त तो पात्र नहीं विरागी कहता है छोड़ो राग को क्योंकि राग बुरा है भक्त कहता है जहां तुमने राग लगाया है वो विषय वस्तु व्यर्थ है राग को मत छोड़ो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 वहां फिर फूल सदा ही खिलते हैं वहां सनातन के फूल खिलते हैं इस धम्मों सनातनों जिसको बुद्ध कहते हैं शाश्वत सनातन जो कभी नहीं मुरझाता उसके फूल खिलते हैं उस धर्म के फूल खिलते हैं। यहां तो निश्चित ही समय के जगत में समय की व्यवस्था में जो भी पैदा होता मर जाता वसंत भी आया और गया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 अब जब आना हो तो तुम आ जाना राग तो लग गया था सम्राट को इस फकीर का इसके प्रेम की कुछ बूंदे उसे मिली थी इसके जीवन में कुछ उसने झांका भी था कुछ लगता था कि जो नहीं साधारणतः होता वह हुआ है तो वो एक दिन पहुंचा फकीर के झोपड़े पर फकीर खेत में काम करने गया था उसकी पत्नी ने कहा आप बैठ जाए वो खेत की मेड़ पर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 ऐसा ही ऐसा ही है जैसे कि गर्मी में सूख गई सरिता रेत ही रेत का पाठ है जल की जरा भी धार नहीं। यह ऐसा ही है जैसे एक मरुस्थल जहां ना कभी वृक्ष उगते ना फूल लगते ना पक्षी गीत गाते जहां वसंत कभी आता ही नहीं परमात्मा के बिना जीवन रस विहीन रसो व ऐसा परमात्मा रस रूप है उसे बुलाओगे तो रस लिप्त हो जाओगे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 ये संसार परमात्मा की खोज का ही अंग है जम जमा साज का पायल के छनाके की तरह बेहतर अज सोरसे ताकूसो साकी। भक्तों ने कहा है कि अजान की आवाज और संख की आवाज इससे भी ज्यादा प्यारी आवाज संगीत की प्रेम की रस की जमजमा का पायल के छनाके की तरह वो जो पायल की छनकार है उसमें जो संगीत है वो कहीं ज्यादा मूल्यवान है अजान रूखी सुखी अजान से वो जो पायल की छनछन छन है वो कहीं ज्यादा रसिक थे ज्यादा जीवंत मंदिर के संख की सूखी साखी आवाज के मुकाबले क्यों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 धृग जीवन है तोर कंत बिन दिवस गमाए गर्व गुमानी नारी फिरे जोबन की माती और फिर भी तुम कैसे पागल हो बड़े अहंकार में आकड़े फिर रहे हो गर्व गुमानी नारी फिरे है जोबन की माती और अपने यौवन पे बड़े इतरा रहे हो अपने बल पर अपनी शक्ति पर अपने सौंदर्य पर अपने रूप पर अपने रंग पर बड़े अकड़ रहे हो और तुम्हें यह पता नहीं है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 इसके पहले की मौत तुम घर बना ले तुम अमृत से संबंध जोड़ लो गर्व गुमानी नारी फिरे जोबन की माती खसम रहा है रूठ नहीं तू पटवे पाती लगे तेरो तेरों चित्त कंत को ना ही मनावे और तेरा चित्त भी नहीं लग रहा ये भी सच चित्त लगे भी कैसे लगे भी तो कैसे लगे सम्राट बैठेगा तो उसके योग्य आसन चाहिए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 लागे ना तेरह चित लग सकता ही नहीं लगाओ लाख लगाओ लग सकता ही नहीं और ये सौभाग्य कि चित्त तो तुम्हारा लगता नहीं नहीं तो तुमने न मालूम किस कूड़े करकट की ढेरी में इसको कभी का लगा दिया होता ये तो चित्त की तुम पर कृपा है कि ये लगता नहीं न मालूम तुमने कहा उलझा दिया होता कहां के नकली सिक्के पकड़ लिए होते और जिंदगी भर छाती से लगाए बैठे रहते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 उनके गुरु थे वे गाते हैं अपनी मौस से बजाते हैं अपनी मौस से क्योंकि वो आदमियों के लिए नहीं बजाते और आदमियों के लिए नहीं गाते वो परमात्मा के लिए गाते वो परमात्मा के लिए बजाते तो जब उनकी मौज होती तब और दरबार में तो उनको न लाया जा सकेगा फरमाइश पर तो वो गाते ही नहीं गाई नहीं सकते वो कहते परमात्मा करे फरमाइश तब मैं गाता हूं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 ये बात कुछ ऐसी थी कि इसके संबंध में कुछ भी कहना छोटा होगा ओछा होगा यह इस जगत का संगीत ना था यह परमात्मा के लिए बिछाई गई थी यह श्रृंगार परमात्मा के लिए किया गया था यह तो बात ही अलौकिक थी यह अपार्थिव थी बात यह स्वर्ग का संगीत था इसके संबंध में क्या कहूं कुछ कहने को ना था एक सन्नाटा रहा जब महल आ गया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 मेरे गुरु बजाते परमात्मा के लिए मैं बजाता हूं कुछ पुरस्कार पाने के लिए छुद्र पुरस्कार धन पद प्रतिष्ठा मेरे गुरु बजाते अहोभाव से किसी पुरस्कार को पाने के लिए नहीं मैं बजाता हूं कुछ पाने के लिए मेरे गुरु बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है उस पाने से बजना उठता है मैं तो भेखारी हूं वे सम्राट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 व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं, किस लिए किसके लिए पर करें सिंगार फूल की सेज बिछावे किसको को रिझाने के लिए यह आयोजन चल रहा है और यहां हाथ से वसंत निकला जा रहा है पलटू ऋतु भरी खेल ले फिर पाछे फिर पछतावे अंत क्या सोबे तू बाबरी चाला जात वसंत पलटू ऋतु भरी खेली ले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 और तो किसी को देने का कारण भी नहीं है नींद सुहागिन वंदनी परदेसी पीकी बाहों में ओ मेरे सपनों के और ओ मेरी जागृति के दृष्टा क्या ज्ञात नहीं मेरी सीमित साधे हैं तेरी चाहों में ओ मेरे मोहन परदेसी तेरी तेरी राधा वलकल वेसी का का दीप लिए बैठी है तेरी राहों में इन जाए नहीं आना जाना से पल बीत रहे मेरे मैं डूब रही हूँ आहों में तेरी पदरज कुंकुम रोली तू था तो थी प्रतिदिन होली तू तो तरु मैं हूँ लता पुष्प पलती हूँ तेरी छाओं में ओ मेरे सपनों के सृष्टा ओ मेरी जागृति के दृष्टा क्या ज्ञात नहीं है मेरी सीमित साधे हैं तेरी चाहों में है नींद सुहागिन वंदनी परदेसी पी की बाहों में वो जो परदेसी पिया है वो जो परमात्मा है जो पता नहीं कहां छिपा है हमारा सारे जीवन का आनंद उसकी बाहों में उसके आलिंगन में पड़कर ही जीवन में संगति सुरभि संगीत का जन्म होता है संसार में सिर्फ दुख है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 यहां जितने तुम दुखी हो उतने ही सभी दुखी हैं। यहां ऊपर ऊपर के भेद होंगे भीतर की दुख की ढेरियां उतनी की उतनी ही कोई अंतर नहीं मैंने एक कहानी सुनी कि एक आदमी निरंतर रोता था जाके मस्जिद में कि हे प्रभु मुझे इतना दुखी क्यों बनाया आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा यह अन्याय हो रहा मैं तो सुनता था तू बड़ा न्यायी रहीम रहमान कृपालु है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 और इंद्रियों के कमल आंखें कान सब कुमलाने लगे वो इंद्रियां जिनको तुमने अब तक जीवन जाना था वो कुमलाने लगी कमल गए कुंभलाए हंस ने किया पयान और अब हंस के उड़ने का क्षण आने लगा ये जीव अब जाएगा पता नहीं कहां किस अंधकार में किस लोक में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 डस्ट अंटू डस्ट मिट्टी में मिट्टी गिर जाती है मीन लिया कोई मारी ठाव ढेला चिहाना ऐसी मानुस देह वृथा में जात अनार रही और ये जो मनुष्य की देह इसे तुम पागलों की तरह मूढ़ों की तरह व्यर्थ ही गंवा दे रहे हो इसके पहले की देह चली जाए व्यर्थ तुम देह का सेतु बना लो इस देह की सीढ़ी बना लो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 मगर अछूते गुजर गए अपनी आंतरिक शुभ्रता को कायम रखते हुए गुजर गए ज्यों की त्यों धरदीनी चरिया करार याद भी नहीं है हमें याद ही कुछ नहीं हम कहां से आए ये याद नहीं हम कहां जा रहे हैं ये याद नहीं धर्म का इतना ही अर्थ होता है कि तुम्हें तुम्हारे जीवन के आश्वासनों का वचनों का स्मरण दिलाया जाए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 अब कुछ कर इसके पहले के अवसर बिल्कुल ही चला जाए पलटू ऋतु भर खेल फिर पछतावे अंत क्या सोवे तू बावरी चाला जात बसंत पी को खोजन मैं चली आपु गई हीरा आपु गई हिराय कवन अब कहे संदेशा यह तो पलटू ने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 क्या हो जाता उन्हें जब तक दूरी हो तब तक कहने को कुछ होता जैसी निकटता बढ़ती वैसे शब्द बीच में नहीं बचते जैसे जैसे निकटता बढ़ती शब्द हटते जाते आत्यंतिक निकटता में तो मौन ही बचता है रुदा दे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते एक हर्फ ना निकला ओंठों से और आंख में आंसू आ भी गए प्रेम के दुखों की कहानी भी कहने की सोचता है बक्त कि कितना संसार में तड़फा किस किस तरह की विरह की पीड़ा थी किस किस तरह तुम्हें याद किया रूदाद गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते कहना तो चाहा था बहुत तय करके भी आए थे कि सब शिकायतें करेंगे कि क्यों संसार में भेजा क्यों भटकाया क्यों इतना परेशान किया रुदा दे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते एक हर्फ ना निकला ओठों से और आंख में आंसू आ भी गए ही बच रहे थे और आनंद के आंसू भूल में मत पड़ना प्रेम के जगत में दुख के आंसू घटते ही नहीं आनंद के ही आंसू घटते प्रेम इतनी बड़ी कीमिया है कि दुख के आंसुओं को भी आनंद के आंसुओं में रूपांतरित कर देती पी को खोजन मैं चली आपु गई हिराय आप गई हिराय कवन अप कहे संदेशा जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा प्यारा वचन है हीरों से भी तौलो तो न तुले ऐसा वचन है जेकर पी में ध्यान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 आगी माही में जो परे सोई अग्नि हुई जावे जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा आपुद गई हिराय कवन अप कहे संदेशा पतंगा कितनी यात्रा करके आया था कितनी दूर अंधेरे कोनों से कितनी कोकांक्षाओं अभिलाषाओं अभिप्साओं को लेकर कितनी प्रार्थनाएं थी हृदय में कितना क्या कुछ कहने को था दिए की तलाश तलाश चलती रही थी जन्मों जन्मों की तलाश के बाद आज दिए की ज्योति मिली थी और पतंग आकर उसमें गिर जाता और ज्योति रूप हो जाता है संदेशा कहने को ना समय मिलता न सुविधा मिलती संदेशा कहने वाला ही नहीं बचता ये क्रांति गुरु के पास भी घटती है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 खल जिब्रान ने कहा जब नदी भी गिरने लगती सागर में तो ठिटकती है एक क्षण को अपने को रोकती है पीछे लौट के देखती है वे सब घाट जहां से गुजरी वे सब तीर्थ वे सारे लोग जिनसे राह में मिलना हुआ अच्छे बुरे हजार हजार स्मृतियां पहाड़ के उतुंग शिखर मैदानों की गंदगी वृक्षों की छायाए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 हजारों मील पहाड़ों को पार करती नदियों को पार करती मैदानों को पार करती ऐसी कोई दीवार दुनिया में नहीं बड़ी चौड़ी दीवार पहाड़ जैसी दीवार एक बैलगाड़ी चल सके दीवाल के ऊपर बड़ी ऊंची दीवाल है उसको पार करना मुश्किल चीन की दीवार के संबंध में एक लुकोक्ति है कि चीन की दीवार में खतरा है वो इस तरकीब से बनाई गई कि अगर कोई उस पर चढ़ के दूसरी तरफ देखे तो उसे एकदम कह कह छूटता एकदम हंसी छूटती वो इतना मस्त हो जाता है ऐसे नशे में डूब जाता है कि तत्न छड़ान लगा के कून जाता है उस तरफ और फिर खो जाता है फिर कभी उसका पता नहीं चलता ये जरूर चीन के बाहर से जो दुश्मन चीन पर हमला करने के लिए आते रहेंगे उन्हीं से बचने के लिए दीवाल बनाई गई थी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 तो कृपा करके मत जाना ये दीवाल कह कहा है इसके उस तरफ झांका कि फिर कूनना ही पड़ता है और जो कून गया वो खो गया और फिर कभी लौट के नहीं आ सकता पी को खोजन मैं चली आप ही गई हीरा तो प्रेमी को खोजने गया और खुद खो गया लेकिन ये खो जाना धन्य भाग है तुम्हारा होना सिवाय पीड़ा और दुख के और क्या है तुम्हारा होना सिवाय एक घाव के और क्या है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 या तुम धन चढ़ाते हो तो भी तुम धोखा देते हो तुम सोचते हो कि तुम्हारे धन को परमात्मा भी धन समझता हो तुमने अपने ही जैसा मूढ़ उसे भी समझ रखा तुम्हारे सिक्कों के धोखे में वह भी आएगा अगर चढ़ाना हो तो अपने को चढ़ाना उसके अतिरिक्त तो और कोई चीज नहीं चढ़ाई जा सकती आदमी ने सब चीजें चढ़ाई यहां तक क्यों उसको समझ में आ गया कि धन तो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 वृक्षों के ऊपर सुन को परमात्मा की यात्रा हो ही रही थी वहीं तो जा रही थी वह सुगंध और कहां जाती तुमने उनको वृक्षों से तोड़कर मुर्दा करा, कर लिया और फिर मुर्दा फूलों को जाके मंदिर में चढ़ाए और समझे कि बड़ा काम कर आयो कि कभी धूप दीप जलाए कि कभी जानवर चढ़ाए कि कभी आदमी भी चढ़ा दिए अपने को कब चढ़ाओगे और जो अपने को चढ़ाता है वही उसे पाता है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 तुम्हारे भीतर पूरा परमात्मा बैठा है लेकिन तुम उसे छोड़कर और सब जगह भागे जाती हो लौटो घर, क्या सोबे तू बावरी, चाला जात वसंत चाला जात वसंत कंतना घर में आए ध्रग जीवन है तोर कंत बिंद दिवस गमाए गर्व गुमानी नारी फिरे जोवन की माती खसम रहा है रूठ नहीं तू पठवे पाती लगे न ते रोचित कंत को ना ही मनावे कापर करे सिंगार फूल की सेज बिछावे पलटू ऋतु भर खेलिले फिर पछतावे अंत क्या सोवे तू बाबरी चाला जात वसंत जागते क्यों नहीं सोने में ऐसा क्या मिल रहा है सपने मिल रहे हैं सुख दुख सपनों का जाल चल रहा है जागने से डरते क्यों हो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 मगर तुम कितने ही डरे रहो मौत आती है मौत आ रही जो जो सुखे ताल है त्यों, त्यों त्यों मीन मलीन त्यों त्यों मीन मलीन जेठ में सुख्यो पानी तीनों पन गए बीत भजन का मरम न जानी कमल गए कुमलाये हंस ने किया पयाना मीन लिया कोई मार ठाव ढेला चिरहाना ऐसी मानुष देह प्रथा में जात अनारी भूला कौल करार आपसे काम बिगारी पलटू बरस और मास दिन पहर घड़ी पल छीन ज्यो ज्यो सूख ताल है त्यों त्यों मीन मलीन रोज रोज तुम्हारा तालाब सूखता जा रहा है तुम्हारे प्राणों की मछली रोज, रोज रोज उदास होती जा रही मिलान होती जा रही परेशान होती जा रही मौत की छाया पड़ने लगी पहले दिन से ही पड़ने लगती बच्चा पैदा हुआ कि मरने लगता है एक दिन का बड़ा हुआ यानी एक दिन मर गया पहली सांस ली कि उसी के साथ अंतिम सांस प्रविष्ट हो गई अब मामला चला चली का है अब गए कि तब गए जाना ही पड़ेगा जाना तो पड़ेगा तो जाना तो है ही निश्चित मौत में जाओ या दीवाल कह कहा दो उपाय हैं जाने के या तो मौत के जाल में फंसोगे परवश खींचे जाओगे फिर जीवन में फेंके जाओगे एक दूसरा राह भी है समाधि की सन्यास की एक दूसरा उपाय भी है खुद ही कुंजाओ परमात्मा में इसके पहले की मौत मारे खुद मर जाओ और जो खुद मर गया स्वांता सुखाय मर गया उसके जीवन में अमृत का वास आ जाता है पी को खोजन मैं चली आपुन गई हिराय आपई गई हिराय कवन कहे संदेशा जेकर पी में ध्यान भई वह पी के भेसा आगे है जो परे सौ अग्नि हुई जावे भृंगी कीट को भेंट आप समले बनावे सरिता बह के गई सिंध में रही समाई शिव शक्ति के मिले नहीं फिर सकती आई पलटू दीवाल कह कहा मत को झांकन जाए पी को खोजन में चली आप ही गई हिरा है। मैं भी तुमसे कहता हूं कि जाओगे तो लौट न सकोगे मगर जाओ वही पलटू भी कह रहे हैं। जाओ जरूर जाओ मिटो मिटने से बड़ा धन्य भाग नहीं स्वेच्छा से मिटो तो समाधि फल जाती स्वेच्छा से ना मिटोगे तो मौत अपने हाथ से विसर्जन करोगे तो समाधि